समुपस्थित भद्र पुरुषो वंदनीया मा कठोपनिषद की कथा में यमाचार्य और नचिकेता के संवाद को हम देख रहे हैं एक जिज्ञासु बालक जिसने यमाचार्य को प्राप्त करके अपनी अध्यात्म जिज्ञासा प्रकट की उसको आत्मा परमात्मा और अन्य सभी गूढ़ रहस्य यमाचार्य एक, एक करके बताते जा रहे हैं उन रहस्यों को खोलते जा रहे हैं पीछे हमने चतुर्थ बल्ली के तृतीय श्लोक तक देख लिया था और उसमें यमाचार्य ने नचिकेता को आत्मा के विषय में बताया था कि जिसके द्वारा रूप रस गंध स्पर्श आदि सभी विषय जाने जाते हैं अर्थात जो इन सारे विषयों को जानता है और इनके जानने से सुख दुख का अनुभव करता है वह आत्मा है आगे उसी विषय को बढ़ाते हुए चतुर्थ श्लोक में कह रहे हैं कि स्वप्ना जागृता ये नुपश्य महात विभुम आत्मा मीरो न शोचति स्वप्न के अंत में स्वप्न कहते हैं निद्रा के लिए लिया गया यहाँ पर अर्थात निद्रा के अंत में निद्रा की जो अंतिम अवस्था है जब हम सो करके जागते हैं उस समय का अनुभव और जागरितांतम जागृत जो हमारी जागृत अवस्था है उसका अंत अर्थात हम जब निद्रा का अनुभव करने लगते हैं विस्तर पर सोने के लिए जाने लगते हैं उस समय का ज्ञान ये दोनों प्रकार के ज्ञान उभऊ ये न अनुपश्यति जिसके द्वारा जाने जा रहे हैं अनुभूत किए जा रहे हैं क्योंकि हमारे ज्ञान की जो प्रक्रिया है हम जब उस पर विचार करते हैं जैसे पिछले श्लोक में जहां रूप रस गंध स्पर्श को जानने की बात बताई थी वहाँ भी यदि विचार करें तो अनेक प्रश्न सामने उपस्थित होते हैं कि हमने रूप को जाना रूप का दर्शन किया प्रश्न उठा कि हमने रूप को किससे जाना तो साधारण सा उत्तर आएगा कि नेत्र से जान लिया अर्थात नेत्र से देखा रूप का ज्ञान हो गया लेकिन यहाँ और गंभीरता से विचार करें तो नेत्र के संपर्क में यदि मन न हो अर्थात केवल नेत्र का और विषय का ही संिकर्ष हो पाए संबंध जुड़ पाए लेकिन मन का संबंध नेत्र के चक्षु के साथ न हो तब भी विषय का ज्ञान नहीं होता तो दूसरा उत्तर आएगा कि हमने मन से जाना पहला उत्तर था नेत्र से जाना लेकिन जब और प्रश्न उठा तो कहा कि मन से जान लिया हमने लेकिन और आगे चलते हैं कि जब मन का भी संबंध यदि आत्मा के साथ न हो तो उस अवस्था में भी विषय का ज्ञान नहीं हो सकता जैसे सोते समय आप कहेंगे सोते समय तो नेत्र बंद हैं वहां तो विषय के साथ ही, ही नेत्र का संबंध नहीं हो रहा है लेकिन कान तो खुले हुए हैं श्रोत्र खुले हुए हैं नासिका खुली हुई है इनके विषय तो आने चाहिए प्रत्येक शब्द हमें सोते समय भी सुनाई देते रहना चाहिए कोई गंध आ रही है उसका भी अनुभव होते रहना चाहिए क्यों नहीं हो रहा है तो वहां जब देखा पता लगा वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया कि मन का संबंध आत्मा के साथ है ही नहीं क्योंकि मन भी वहाँ सो चुका है मन भी क्रिया से रहित हो गया है तो भले ही इंद्रिय से विषय का संबंध जुड़ा रहे लेकिन वह विषय आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो तीसरा उत्तर आया कि हम आत्मा से जानते हैं अर्थात पहला उत्तर था कि इंद्रियों से जानते हैं दूसरा उत्तर था कि मन से जानते हैं तीसरा उत्तर आया कि आत्मा से जानते हैं लेकिन यमाचार्य और उसके आगे की बात बता रहे हैं के आत्मा से जानते हैं यहाँ पर भी जब विचार हम गंभीरता से करने लगें तो हम जब कोई कार्य करते हैं हमें उसकी विधियाँ पता होती हैं और उस विधि के अनुसार हम काम करने लगते हैं कहीं कोई विधि में त्रुटि होती है उसको ढूंढ लेते हैं उसको दूर करते हैं और कार्य बहुत सरलता से कर लेते हैं हमने नेत्र से किसी रूप को वस्तु को देखा तो हमने कौन सी प्रक्रिया यहाँ निभाई है कौन सा कार्य किया है हमने नेत्र खोले हम कहेंगे तो ये हमने नेत्र खोले जैसे हम अपने कमरे का दरवाजा खोलते हैं हमें पता है कि ये दरवाजा है ये इसकी किवाड़ है इसको हाथ से पकड़ के हम खोल लेते हैं क्या हमने नेत्रों को ऐसे पकड़ करके खोला हाथ से हमने केवल इच्छा ही तो की थी हमने गर्दन घुमाने की इच्छा की गर्दन घुमा करके देख लिया लेकिन क्या गर्दन को हमने हाथ से पकड़ करके घुमाया तो यहां जब और गंभीरता से विचार करेंगे तो फिर प्रश्न उठने लगेंगे अगर हम ये उत्तर देते हैं कि आत्मा ने नेत्र को खोला तो जब किसी वस्तु में कोई क्रिया की जाएगी तो क्रिया करने वाला पहले वहां जाएगा वहाँ उपस्थित होना होगा उसको यदि हम दरवाज़ा खोलें और दरवाजे तक हाथ न ले जाएं तो हम कैसे खोलेंगे तो इसका अर्थ है कि आत्मा नेत्र तक आया और तब उसने नेत्र को खोला तो ये भी संभव नहीं क्योंकि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि एक परमाणु भी उसकी पकड़ में नहीं आ पाता नेत्र तो इसमें तो अनेकों कोशिकाएं हैं हम भले ही कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लें नेत्र की संरचना के का ज्ञान प्राप्त कर लें भले ही उस पर पीएचडी कर लें शोध कर लें कितना ही हम सोच लें लेकिन ये प्रक्रिया संपन्न कैसे होती है इसका उत्तर ऐसे नहीं आता तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ऋषि ने कहा कि ये सारे विषय गंध स्पर्श इत्यादि का ज्ञान और अन्य जितने भी अनुभव हैं उन्होंने केवल दो बातें कही कि स्वप्नांतम और जागृतान्तम अर्थात सपने के अंत में सोने के बाद हम जब उठते हैं उस समय का ज्ञान और हम जब जगते जगते कार्य करते करते थक जाते हैं थकावट का अनुभव निद्रा की इच्छा होने लगती है ये सारे ज्ञान हमें कैसे हो पाते हैं एक वेद में मंत्र आता है कि अग्ने त्व सुजागृ वयम सुमन दिशी रक्षाणो अप्रयुच्छन प्रबुधे न पुनस्कृधि जीवात्मा प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु हे अग्नि हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन त्व सुजागृ आप अच्छी प्रकार से जागते रहना यह कब कहा जा रहा है जब वह सोने जा रहा है नित्रा में लीन होने जा रहा है उसने कहा कि मैं तो सोने जा रहा हूं लेकिन आप अच्छी प्रकार से जागते रहना ग्नि त्वम सुजागृही जैसे किसी को अधिक भय होता है तो चपरासी से कह दिया चौकीदार से कि देखो ध्यान रखना सुरक्षा का कोई आ न जाए और हम थोड़ी निद्रा ले लें लेकिन यहां परमात्मा को चौकीदार बनाया जा रहा है और उससे कहा जा रहा है कि व्यय सुमन दिशी हम बहुत अच्छी नींद ले पाए निर्भय होकर के सो जाएं, कोई भय हमारे अंदर न रहे इसलिए आप हमारी सुरक्षा करने के लिए अच्छी प्रकार से जागते रहना और साथ में रक्षा का भी उसको आदेश दे दिया परमात्मा को रक्षाण अप्रविच्छन आप हमारी अप्रयुच्छन बिना प्रमाद के लेष मात्र भी प्रमाद मत करना बिना प्रमाद के हमारी रक्षा करना हम जब सो रहे हों फिर एक और बात सामने आई कि जब मनुष्य सोने जा रहा है जीवात्मा सोने जा रहा है तो उसके मन में विचार आया कि जो भी मेरी स्मृतियां हैं आज की या जितना भी कार्य जितना भी ज्ञान मैंने आज तक इकट्ठा कर लिया है और जब मैं सो जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रातः काल को उठूं और कुछ रहे ही नहीं सब कुछ नया नया सा दिखाई दे सारा पीछे का पढ़ा पढ़ाया सब समाप्त हो जाए तो उसने कहा कि प्रभु दे न पुनस्कृ अर्थात जब हमारी जागृत अवस्था आए उस समय हमारा पूर्व का ज्ञान यथार्थ वैसा ही जैसा है वैसा ही उपस्थित कर देना और ऐसा ही तो होता है क्या हम जब जगते हैं तो पीछे की सारी बातें भूल जाते हैं हमें सारी याद आने लगती हैं। तो ये सारा ज्ञान हमारा सुषुप्ति काल में किसने संभाल के रखा हुआ था उसी की ओर ऋषि यमाचार्य संकेत कर रहे हैं कि चाहे हम जग करके उठें या जागृत अवस्था में भी जितना ज्ञान हम संग्रहित करते हैं वो सारा हम तक परमात्मा की व्यवस्था से ही पहुंच रहा है वही उसमें कारण बन रहा है स्वप्नातम जागृतांतम च उभौ ये नानुपशति जिसके द्वारा हम ये सब जान पा रहे हैं वो कौन है कहा महांतम विभुम आत्मान वो विभु है अर्थात व्यापक है क्योंकि पिछले श्लोक में जो आत्मा की बात आई थी वो जीवात्मा की थी इसलिए आत्मा शब्द के दोनों अर्थ हो जाते हैं तो भेद करने के लिए विशेषण साथ में लगाया विभूम और महानतम वो महान है विभु है अर्थात व्यापक है अब जब विशेषण लगा है तो स्पष्ट हो गया कि परमात्मा की बात कही जा रही है तो महानतम विभूम आत्मानम वह महान विभु व्यापक परमात्मा है जिसके कारण से हमारे सारे जीवन की व्यवस्थाएं चल रही हैं और नहीं तो हम जाने भूल जाएं जानते जाएं भूलते जाएं तो आप कल्पना करके देखिए एक घंटे की ही कल्पना करके देखिए कि जो कुछ पीछे हम देखते जा रहे हैं जानते समझते चले आ रहे हैं और आगे आगे आगे हम और जानते जाएं पीछे पीछे का भूलते जाएं जैसे आपने देखा होगा जब कोई वायुयान ऊपर जाता है विशेष करके ठंड के, के मौसम में तो पीछे से उसमें वाष्प निकलती जाती है उसकी थोड़ी सी धारी रेखा बन जाती है कुछ दूरी तक लेकिन वह यान जितना आगे बढ़ता जाएगा वो पीछे की वाष्प जो हमें दिखाई दे रही थी वो पीछे पीछे से कम होती जाएगी नष्ट होती जाएगी अगर ऐसे ही हमारी ज्ञान की अवस्था बन जाए हमारा ज्ञान संग्रहित ही न हो पाए तो क्या हालत बनेगी तो वो सारा संग्रहित करने का कार्य उसको पुनः स्मरण दिलाने का कार्य ये सब व्यवस्था ईश्वर कर रहा है महानतम विभुम आत्मानम मधीरो न शोचती ऐसा वह महान विभु आत्मा उसको जानकर उसको समझकर, जो धीर पुरुष है विद्वान पुरुष न शोचती फिर वह शोक नहीं करता अर्थात उसको दुख नहीं रहता वह जान जाता है कि जो व्यवस्था कर रहा है वह बहुत बड़ा विद्वान है वह सर्वज्ञ है उसको मेरा ही नहीं प्रत्येक जीवात्मा के ज्ञान का पता है वह केवल मेरी ही व्यवस्था नहीं कर रहा है सब की व्यवस्था कर रहा है और केवल ज्ञान की ही व्यवस्था नहीं सुशुप्तिकाल में हम जब बिल्कुल निश्चेष्ट पड़े हुए हैं जैसे कि मूर्छाम पड़ा होता है वही हमारी स्थिति है लेकिन हमारा शरीर का तंत्र वहाँ भी सारा काम चल रहा है यथावत चल रहा है हमारी श्वास चल रही है रक्त संचरण हो रहा है जो भोजन खाया था उसका भी पाचन क्रिया वो अपना काम कर रही है ये सारी व्यवस्थाएं क्या हम कर रहे हैं उस समय हमें तो पता भी नहीं है तो जब पता लगता है जीवात्माओं की सारी व्यवस्था ईश्वर हमारी संभाले हुए हैं तो उसके अंदर निर्भयता आती है और शोक भय से ही होता है डर से हमें दुख होता है शोक होता है और जब उसका भय समाप्त हो जाता है निर्भय बन जाता है मंत्र आता है वेद में सखियत इंद्रवाजिनो माभेम भेम शवसस्पते त्वाम अभि प्रणोनमो जेतारम अपराजितम कि हे इंद्र आपके सख्य में आपकी मैत्री में हमें लेश मात्र भी भय नहीं रह सकता क्योंकि भय होता है जब जब हमें यह पता लगता है कि या तो हमारे साथ कोई नहीं है या तब भय होता है कि हमारे साथ है तो लेकिन बहुत कमजोर है वो वो हमारी सुरक्षा नहीं कर पाएगा इन दोनों अवस्थाओं में भय लगता है लेकिन यहां जब ईश्वर की महत्ता का जीव अनुभव करने लगता है उसको जानता है तो ना तो उसको वह कमजोर दिखाई देता है और ना अपने से दूर दिखाई देता है ऐसे आत्मा को परमात्मा को जानकर उसका शोक समाप्त हो जाता है इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए फिर कहा पांचवें श्लोक में या इमम मध्दम गुहियम य इम मध्वद वेद आत्मा जीवम अंतिका ईशान भूतभव्य तीजगुपते एक तई तत् यहाँ पीछे परमात्मा की चर्चा करके आगे जीवात्मा का फिर विषय उठाया कि या यम मध्वद वेद आत्मा मध्वदम मधु अदम मधु को खाने वाला मधु मीठा होता है उसको खाने वाला यहाँ मधु से तात्पर्य है कि हमें हमारे कर्मों का जो फल मिलता है और फल हम हमेशा अच्छा ही चाहते हैं क्योंकि श्लोक में शब्द आ रहा है मधु का सेवन करने वाला मधु को खाने वाला तो मधु खाने वाला ये तो बात तब घट पाएगी जबकि हमारे कर्म का फल सदा हमें अच्छा ही मिले सुख के रूप में ही मिले उसी को मधु कह सकते हैं लेकिन हमारे जीवन में तो कभी कभी बहुत दुख आते हैं और दुख को तो मधु शब्द से नहीं कह सकते लेकिन यहां भी रहस्य भरा हुआ है पहली बात तो यह है कि हम दुख नहीं चाहते हम सुख ही चाहते हैं दूसरी बात यदि हमें दुख मिल भी रहा है तो वह दुख हमें हमारा सुधार करने के लिए मिल रहा है और सुधार करके हम जब अच्छा कर्म करेंगे सुधार हमारा हो जाएगा तो उन कर्मों से फिर हमें सुख मिलेगा फिर मधु मिलेगा अंत में जाकर के मधु पर ही बात समाप्त होगी क्योंकि ईश्वर हमारे पाप कर्म का फल जो दुख के रूप में देता है वो कोई क्रोध में आकर के नहीं देता वह हमारे सुधार के लिए देता है हम भले ही उस समय परमात्मा पर क्रोधित हो जाएं, जैसे बच्चों को माता पिता दंड देते हैं शिष्यों को गुरु दंड देते हैं हो सकता है उस काल में बच्चों को या शिष्यों को वह दंड कठोर लगे उनके अंदर रोष आने लगे लेकिन गुरु या विद्वान माता पिता वह उसका सुधार करने के लिए ही दंड दे रहे हैं उनके अंदर क्रोध नहीं है ऐसे ही परमात्मा के द्वारा दिया हुआ दंड भी हमें मधु प्राप्त करने के लिए ही होता है तो श्लोक में केवल मध्वदम कहा गया है और वेद में भी इसकी चर्चा आई है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोर्य पिप्पलम स्वादवत्ती अनशन अन्यो अभिचाकशीति के एक सुंदर वृक्ष पर दो पक्षी निवास कर रहे हैं एक वृक्ष है और रहने वाले पक्षी उस पर दो हैं और वृक्ष पर फल भी लग रहे हैं अब एक पक्षी ऐसा है उस वृक्ष पर बैठा हुआ जो वृक्ष पर आए हुए फलों को स्वादिष्ट मानकर उनका सेवन कर रहा है और दूसरा पक्षी ऐसा है जो उस फल खाते हुए पक्षी को केवल देख रहा है वो खा नहीं रहा है वो देख रहा है यहां वृक्ष क्या है ये सारा संसार वृक्ष ही है वृक्ष किसे कहते हैं आप कहेंगे पेड़ को लेकिन वृक्ष शब्द इसमें भी रहस्य भरा हुआ है वृक्ष का अर्थ है जिसका छेदन किया जाता है जिसे काटा जाता है और वृक्ष काटते ही हैं। वो अलग बात है कच्चे वृक्ष नहीं काटने चाहिए लेकिन अंत में जा करके जब वो पक जाएंगे तो उनकी लकड़ी काम में आती है उसका छेदन होता है अर्थात जो विनाशी है उसे वृक्ष कहेंगे तो यह संसार ये जगत ये वृक्ष है क्यों इसका भी परमात्मा छेदन करेगा समय आने पर तो वृक्ष पर अर्थात इस संसार में दो पक्षी दो चेतन निवास कर रहे हैं उसमें जीवात्मा भी है परमात्मा भी है लेकिन इस संसार में अनेक सारे विषय उन विषयों का सुख भोगने वाला उन विषयों से सुख की प्राप्ति की कामना करने वाला वो एक ही पक्षी है वो जीवात्मा है परमात्मा नहीं कामना कर रहा है लेकिन दूसरा फिर कर क्या रहा है दूसरा साक्षी बनकर उसके प्रत्येक कर्म को देख रहा है प्रत्येक कर्म के फल की व्यवस्था कर रहा है कितने कर्मों का फल दे दिया कितने कर्म शेष हैं इन सबका वह हिसाब रखता है अभिचाकशी तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि यह एवं मध्यतम वेद जो इस जीवात्मा को अर्थात अपने स्वयं के स्वरूप को इस रूप में जान लेता है यथावत जान लेता है कि कर्म फल का भोगता मैं ही हूँ अर्थात मैंने जो कर्म किया है उसका फल केवल मुझे ही भोगना है जब इस रूप में वह अपने को समझ लेता है तो क्या करेगा वो क्योंकि आगे जो पंक्ति आ रही है कि ईशानम भूत भव्य जीवम अंतिकात ईशानम भूत भव्य जीवात्मा के निकट एक और तत्व निवास कर रहा है और वो कौन है तो विशेषण दिया कि भूत भव्य ईशानम जो भूत का भी स्वामी है अर्थात भूत काल का भूतकाल में जो कुछ भी हो गया है उसका भी स्वामी है और भव्यस्य जो आगे आने वाला है भविष्यत में उसका भी स्वामी है लेकिन यहां वर्तमान की बात नहीं बताई जा रही है श्लोक में वर्तमान को नहीं कहा तो क्या वर्तमान में परमात्मा हमारा स्वामी नहीं है परमात्मा तीनों कालों में हमारा स्वामी है पीछे भी था अब भी है आगे भी रहेगा लेकिन ऋषि यहाँ एक अन्य संकेत देना चाह रहे हैं और वह संदर्भ हमारा चल रहा है कर्मफल भोगने का मध्यदम कहा है पीछे जीवात्मा के लिए और कर्म हम जब कर लेते हैं अर्थात जब कर्म भूतकाल के बन जाते हैं तो उस अवस्था में हमारा उन पर कोई अधिकार नहीं है अब उनका स्वामी कौन है परमात्मा अब जो किया है हमने उसको तो भोगना ही पड़ेगा उससे हम बच नहीं सकते हमारा यदि अधिकार रहता उस पर तो हम अपने नियंत्रण से भोगते लेकिन नहीं भूत का स्वामी परमात्मा हमारे किए हुए कर्मों का स्वामी परमात्मा अब उसके हाथ में पहुंच चुका है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है अब और आगे जो हम कर्म करेंगे भविष्य काल में जो कर्म करेंगे जो कर रहे हैं वो नहीं आगे जो हम और कर्म करेंगे अथवा यूं ले सकते हैं कि जो कर्म हमने पीछे किए हैं परमात्मा काल में उनका क्या फल देगा वो भी उसी के हाथ में है हमारे हाथ में नहीं है हमारे हाथ में फिर क्या है तो क्योंकि यहाँ पर वर्तमान नहीं कहा परमात्मा के लिए वर्तमान जीवात्मा पर छोड़ दिया गया है हम केवल वर्तमान के स्वामी हैं अर्थात वर्तमान जो हमारे पास में है हमारे अधिकार में है, हम जैसा चाहें वैसा कर्म करें लेकिन करने के बाद जब भूतकाल का बन जाएगा हमारे हाथ से बाहर हो गया और उसका भविष्य में क्या फल मिलेगा वो भी हमारे हाथ से बाहर की बात है हमारे हाथ में केवल वर्तमान है इसीलिए कहा ईशानम भूत भव्य वह भूत का भी ईशान है स्वामी है भव्य का भी ईशान है स्वामी है उसी की व्यवस्था से हम फल प्राप्त करते हैं और कितने कर्मों का फल दे दिया कितने शेष रह गए इसका हिसाब भी हमारे पास नहीं है इसका भी ज्ञान सारा परमात्मा को है और इस प्रकार से इन सब बातों को भी अर्थात परमात्मा के इस स्वरूप को जो कर्म फल प्रदाता है हमारी व्यवस्था कर रहा है इस रूप में परमात्मा को जो जान लेता है अंत में कहा कि ततो न विजुगुप्सते, फिर वह किसी की निंदा नहीं करता महर्षि दयानंद ने जहां निंदा की व्याख्या की है क्योंकि निंदा का हम अर्थ क्या लेते हैं कि जब किसी के दोष बताए जाएं, वो निंदा है जब किसी की प्रशंसा की जाए उसके गुणों को बताया जाए तो उसको स्तुति कह देते हैं लेकिन महर्षि ने कहा कि यथा योग्य यथायोग्य कथन करना इसे कहते हैं स्तुति यथा योग्य कथन करना इसे कहते हैं स्तुति और यथा योग्य कथन न करना इसे कहते हैं निंदा अब यदि किसी के अंदर दोष हैं और हम उसकी प्रशंसा करने लगें तो ये प्रशंसा स्तुति है या निंदा है ये निंदा में आएगा और कोई बहुत अच्छा मनुष्य है हम उसमें दोष निकाल रहे हैं ये भी निंदा में आएगा और कोई अच्छा मनुष्य नहीं है और हम यूं ही अच्छाइयों के विशेषण उसके साथ लगाते जा रहे हैं ये प्रशंसा है कि निंदा है ये भी निंदा में आएगा क्योंकि यथा योग्य कथन करना ये स्तुति है और जैसा है वैसा न कहना ये निंदा है तो जब जीवात्मा को परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का उसकी व्यवस्थाओं का ज्ञान होता है और उसे पता है कि ईश्वर न्यायकारी है अगर कोई अन्य व्यक्ति भी मेरे साथ अन्याय कर रहा है तो अंततः जाकर के परमात्मा के द्वारा न्याय ही होना है मेरे साथ भी और दूसरे ने अन्याय किया है उसके साथ भी तो ऐसा ज्ञान जब होता है तो वह न विजगुप्त किसी की निंदा नहीं करता क्योंकि निंदा अर्थात अयथार्थ कथन करना उसके लिए कोई विषय उसके पास बचता ही नहीं अब उसे पता है कि एक सर्वज्ञ व्यवस्थापक हमारे आगे पीछे सर्वत्र विद्यमान है और उसकी व्यवस्था में कभी भूल चूक नहीं होती तो मैं निंदा करूं किसकी निंदा के लिए कुछ रहा ही नहीं तो ऋषि समझा रहे हैं नचिकिता के लिए कि हमें अपनी विशेषताएं, अपनी सामर्थ्य हमारा अपना स्वरूप हमें वो भी जानना है और परमात्मा का हमारे साथ क्या संबंध है हमारे कौन से कार्यों को वह करता है किस प्रकार से हमारी व्यवस्था कर रहा है इसका भी जानना आवश्यक है और उस अवस्था में हमारे सारे भय समाप्त हो जाते हैं सारे शोक समाप्त हो जाते हैं और हम किसी की निंदा नहीं करते हमारी वाणी सदा पवित्र बनी रहती है और आगे का विषय फिर देखेंगे आज यहीं समाप्त करते हैं ओम श्याम